नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है सर्दी से हम लोग गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कई बार कुछ चीज़ें हमारे पास मौसम की बीमारियाँ आती रहती हैं लेकिन अपना ख्याल रखिएगा और मौसम के साथ साथ हम अपने लाइफस्टाइल को अपना खाना ये सारी चीज़ें हमें बदलना खाना कपड़ा सब कुछ हमें चेंज करना है जिस तरह से सर्दियों में हम लोग जब आते हैं तो निश्चित तौर पे हम सर्दियों के बहुत सारे कपड़े निकाल लेते हैं अब थोड़ा सा उसको पैकअप करके फिर गर्मियों वाले कपड़े पहनने हैं और खाने में जैसे हम लोग बहुत सारे चाय वगैरह जो है इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हम लोग पीते रहते हैं काढ़ा वगैरह अब थोड़ा सा शरबत ठंडाई की तरफ हमें जाना होगा क्योंकि अभी बाहर से हीट है तो अंदर से अपने आप को कूल रखने के लिए हमें ये करना लूँ तो वही शो में हमारे साथ सीमा शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं और काफ़ी समय से बमा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हुई हैं और मेडिटेशन साधना वग़ैरह भी करते रहते हैं और सेवाएँ करती रहती हैं और साथ ही साथ आई सेक्टर से जुड़े हैं तो वर्क फ्राम होम उनका चल ही रहा है और अभी हम लोग उनसे जानेंगे वर्तमान समय में, में उन्होंने एक मेडिटेशन का सेशन अटेंड किया है उसमें उनको क्या अनुभूतियाँ हुई हैं वो हम लोग उनके द्वारा सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से सीमा जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच रमेश भाई जी <laughs> जी जी सीमा जी कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छी हूँ जी मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप अभी मेडिटेशन का जो सेशन अटेंड किया है तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इसकी शुरुआत और कैसे आपने फील किया और कुछ अच्छे जैसे कि बहुत सारे मेडिटेशन सेशन में लेक्चर्स भी होते हैं कुछ अच्छी बातें आपने सुनी होगी अच्छे वक्ताओं के तो आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगी वो थोड़ा सा शेयरिंग करें फिर मेडिटेशन के कुछ एक्सपीरियंस के बाद उसके बाद सुनेंगे श्योर शोर एक तो आँ... कोरोना काल की वजह से ट्रैवलिंग वाज स्टॉप्ड तो मुझे एक साल पूरा आ, बिना मधुबन और ज्ञान सरोवर विजिट के बिताना पड़ा तो बहुत ही टफ टाइम था बट <laughs> बहुत बहुत खुशी हुई जब मुझे एकदम ही इट वाज अड हॉक प्रोग्राम इट वॉज इन प्लान्ड बट लकीली आई वाज एबल टू गेट हियर और ज्ञान सरोवर एक ऐसी जगह है जहाँ की वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव इतनी प्योर है mm -hmm. कि All ऑल ऑफ सडन जैसे ही आप हाँ पहुंचते हैं आपकी जितनी भी थकान है वो सारी हुँ, हुँ. आ, गायब हो जाती है जी, जी, जी. उस वातावरण में कुछ ऐसा है और इसको महसूस करने के लिए you know, आग्रह एक बार जरूर <laughs> ज्ञान सरोवर आए और you know, कई बार कुछ जगह की अपनी एक अलग जो है, भी है का जो तरंगे हैं वो अपने आप में अलग फील कराता है इवन हम लोग घर से जब बाहर निकलते हैं मंदिर में जाते हैं तो वहाँ की अलग फीलिंग होती है चाहे घर में हमने अलीशान मंदिर बना के रखा हो <laughs> अच्छी मूर्ति गोल्डन मूर्ति रखी हो लेकिन फिर भी जब मंदिर में जाते हैं तो उसकी अलग वाइब्रेशन होते हैं निश्चित तौर पर हर जगह की अपनी अलग क्वालिटी होती है अलग पहचान होती है जो आपने बताया अपने शब्दों में तो आइए मैं चाहूँगा कि कुछ ज्ञान बिंदु जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए हैं इस इस समय के सेशन में mm -hmm. उन चीज़ों के बारे में बताइए कुछ ज्ञान के पॉइंट्स श्योर sure, तो जैसे कि ये एक राजयोग है और ये देर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योग आजकल तो मेडिटेशन के नाम पे क्या क्या नहीं होता है mm -hmm. um, राजयोग की क्वालिटी ये है किउटो चैनलाइजिंग योर थाट्स इन द राइट डरेक्शन एंड पिकिंग अप वेरी पॉजिटिव um thoughts and then um you know uh, using them to empower your uh, yourself in your brain mm -hmm. to ye raj yoga ki quality hai other than um, you know the other yogas or meditation style jiske andar ya to you know you focus more on breathing mm -hmm. you focus on not thinking at all they say that shunya mm -hmm. shunya me pahunch jaye but yoga is uh, raj yoga is all about how to pick up right of thoughts thoughts mm -hmm. thoughts eliminate waste negative useless thoughts. Mm -hmm. pick up only positive thoughts and then you you you know channelize them to empower your because what what think is become जैसा करेंगे वही इम्पैक्ट करेगा आपके डेस्टनी को राइट right? mm -hmm. तो आ, इस राजयोग से सबसे अच्छा मुझे क्या लगा यहाँ पे परमात्मा ज्ञान की बातें की जाती हैं और परमात्मा ज्ञान जैसे कि है साधारण ज्ञान तो हो नहीं सकता इट्स वेरी पावरफुल ज्ञान उस ज्ञान को आप कैसे यूज़ करें अपनी अंतर शक्तियों को उजागर करने के लिए आपके अंदर सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं ठीक है बट हाउ डू यू हाउ डू यू आइडेंटिफाई दोज पावर्स और उन पावर्स को राइट right सिचुएशन में कब कैसे यूज करें सो दैट यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू अचुएशन इन अ वेरी यू नो वो टू से वेरी प्रैक्टिकल एंड इन अ वेरी इफेक्टिव वे सो दैट यू गेट द रिजल्ट डेट यू वॉन्ट कभी कभी क्या होता है हम कहना कुछ चाहते हैं कर कुछ जाते हैं और उसका result जब आता है तो हम कहते हैं ओ मैं ये कहना नहीं चाहती थी और ऐसा मैं नहीं चाहती थी <laughs> तो अपने आप को prepare करना उन सिचुएशंस के लिए क्योंकि सिचुएशन कभी बता के नहीं आता हमेशा यू नो सड़ नहीं आएगी बट आपने उसके लिए उन सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए और उनको करेक्टली रिस्पॉन्ड करने के लिए एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है और राजयोग हमें वो सिखाता है।, <laughs> है तो मेरे लिए यू you नो know, उन पॉइंट्स को दोहराना भगवान के जो हमारे महावाक्य हैं परमात्मा के है, उनको दोबारा से रिवाइज करना आ, कैसे उन्हें अपनी दिनचर्या में लाना डे टू डे फ्रॉम फूड टू योग टू सेवा इवन अप्लाइंग दैट नॉलेज इन योर डे टू डे लाइफ आई थिंक दैट वाज की टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर भट्टी एज वी कॉल इट दैट आई आईडर जी uh, सीमा जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया सबसे पहले तो आपने राजयोग को बहुत ही सिंपल करके बता दिया कि राज्ययोग मना क्या जहाँ पर हम अपने विचारों को चैनलाइज करते हैं और जो नेगेटिव या बुरे विचार है उसको मिटा कर वहाँ पर एक अच्छे विचारों को क्रिएट करके फिर उसके ऊपर काम करें ये बहुत ही अच्छा लगा सिंपल था लेकिन इस पे काम करना उतना ही मुश्किल लग रहा है जैसे कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि भाई मेरे मन में बहुत सारे विचारोंग्जाम एग्जाम्पल भी आपने दिया कि मेरा स्वभाव मैं बोलना नहीं चाहती थी बोलती ऐसे होती तो ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है कि मेरा भाव वो नहीं था भाव नहीं था और फिर भी आपने बोला इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है जो राजयोग के द्वारा किया जाता है जिसे आपने बताया और उसके बाद आपने कहा कि एक मेडिटेशन जो है दूसरे योगा से ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज मिलता है नॉलेज को लेकर उसके ऊपर चिंतन बन करके फिर आप मेडिटेशन करते हैं तो एक यात्रा आपकी शुरू हो जाती है काफ़ी लंबा समय तक आप उस ध्यान धारणा में बैठ सकते हैं और अच्छी तरह से आसानी से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं exactly. ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि बाकी मेडिटेशंस भी हमने सुने काफ़ी लेकिन उसमें वही है कि आप फिजिकली कुछ आसन करके बैठ जाते हो लेकिन आसन इट इज़ ए टेम्प्रेरी बींग आप आधा घंटा एक घंटा बैठेंगे उसके बाद फिर तो आसन निकाल देना पड़ेगा आपको तो इसीलिए मेडिटेशन uh, का जो आपने ये तरीका बताया कि जहाँ पर नॉलेज को लेकर आप काम करते हैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स को सुनकर उसके पर चिंतन मनन करके आप मेडिटेशन की यात्रा करते हैं ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि इस मेडिटेशन में राजयोगा में क्या क्या टूल्स आप लोग यूज़ करते हैं थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएँगे जी सबसे पहले तो फूड फॉर थॉट सबसे पहले आपको ज्ञान के पॉइंट चाहिए नहीं, नहीं। नहीं। में जैसे कि मैंने बताया कि शून्य नहीं हो सकते आप नहीं राइट right? इसमें आपका जो मन है इट्स क्रिएटिव फैकल्टी उसका काम है सोचना सोच। बट उसको सोचना क्या है एक सेकेंड में इतने थॉट्स आते हैं नाउ हाउ डू आई अंडरस्टैंड की राइट right क्या है रोंग क्या है इतने uh, इत, इत, इतना पावरफुल बनाना माइंड को कि वो सोचने से भी पहले सोचे राइट mm -hmm. right? तो ये राजयों की एक, एक खास क्वालिटी है जैसे mm -hmm. so, कि आ, हमारे यहाँ कहते हैं हमारी दादी जी वो कहती हैं कि गांधी mm -hmm. जी के तीन बंदर हैं बुरा मत बोलो <laughs> <laughs> बुरा मत देखो <laughs> बुरा मत और बुरा मत सुनो बट उन्होंने एक बंदर और ऐड किया है जिसका है बुरा मत सोचो बिकॉज इट ऑल बिगेन्स विद जब हम सोचेंगे ही नहीं तो हम बोल भी नहीं पाएंगे राइट तो आई थिंक राजयोग में लाइक आई सेड कि आपको सबसे अच्छी जो उपलब्धि है राजयोग की है आपको क्या सोचना है क्या जो थॉट्स हैं सकारात्मक हैं जो आपको अपलिफ्ट करेंगे जो आपके अल्टीमेट गोल टू बिकम टू अचीव योर हाइस्ट सेल्फ राइट जो उसको हेल्प करने के लिए वो आपको वो थाट्स यू नो प्रोवाइड किए जाते हैं वो किस तरह से होते हैं ज्ञान की मुरली होती है बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको बताया जाता है आपके यो, योग योग मेडिटेशन सेशन किए जाते हैं hmm. उसके अंदर आपको कॉमेंट्री सुनाई जाती है सो दैट यू नो वॉट यू हैव टू थिंक एंड वेन यू थिंक इज़ वैन यू क्रिएट और अराउंड योर सेल्फ एंड यू डेन क्रिएट डेस्टिनी एंड वर्ल्ड अराउंड यू क्योंकि जैसा हम सोचेंगे कहते हैं न संकल्प से सृष्टि बनती है hmm. Hmm. जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा तो right? अच्छा okay. so, तो हम अच्छा अच्छा ही हमारे साथ होगा <laughs> इसको अगर सिंपल वर्ड में हाँ इसके पीछे बहुत यू नो प्रैक्टिस की जरूरत है जी। आ, और सबसे अच्छी बात राजयोग की है कि इसमें हम आंख बंद करके कोने में बैठने की जरूरत नहीं है राइट क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है रियल लाइफ में है आप यू वर्किंग विद पीपल अराउंड यू और मेरे का स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये ये नहीं कि मैं एक दिन आधा घंटा बैठ गई कूने में दैट इज़ यू नो बस वो टाइम ही को इतना अच्छा लगता है खेले में दैट इज़ गुड नाफ फॉर मी बट एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज़ व्हेन यू आर इन द रियल वर्ल्ड फेसिंग रियल लाइफ चैलेंजेस फेसिंग एंड इंटरक्टिंग विद रियल लाइफ पीपल राइट और जिस तरह से आप उनसे बातचीत करते हैं कैसे आप उनको रिस्पोंड करते हैं Uh, और you know, सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं ये सब एप्लीकेशन राजयोग के ज्ञान द्वारा यू नो संभव हो पाता है जी, जी. तो मेरे लिए तो आई थिंक इट्स नाउ इट्स नॉट पार्ट ऑफ लाइफ इट्स दी लाइफ की वे ऑफ लाइफ इज राजू सही है सीमा जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आपने जो टूल्स के बारे में मैंने बात की थी बहुत सारे आपको जो चीज़ें हैं दी जाती हैं और लेक्चर्स भी दिए जाते हैं उन सभी को अटेंड करने के बाद आपको फिर सही तरीके से कैसे आपको अपने मन को चैनलइज़ करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ में आपको प्रैक्टिस कराया जाता है और जब आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो नेचुरल फिर वो चीज़ें आपके लाइफ में आ जाता है आपने कहा कि एक वो टाइम बीइंग के लिए राजयोग नहीं है ये लाइफ टाइम के लिए है और आप इसको एक अपना लाइफस्टाइल बना लेते हो तब जाके वो चीज़ें संभव हो पाती और सच रमेश भाई बेस्ट है कि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बड़ी जो जितने भी फील्ड्स हैं जनरल सोसाइटी में जैसे आपका आईटी विंग हो गया स्पोर्ट्स विंग हो गया मीडिया विंग हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव विंग हो गया जितने भी हमारे यहाँ प्रोग्राम्स हैं वो सारे ट किए जाते हैं mm -hmm. उन पर्टिकुलर विंग्स के लिए सो दैट so okay. वो नॉलेज उनकी एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई हो सके mm -hmm. अगर आप आईटी वर्ल्ड में हैं तो इस mm -hmm. गान को आप कैसे अप्लाई करेंगे mm -hmm. जी, जी. अगर आप स्पोर्ट्स विंग में हैं तो हाउ कैन यू यूज योर थॉट एंड माइंड पावर टू एक्सेल इन योर फील्ड सो दिस जस्ट नॉट की हाँ ऑन पेपर हाँ करके देखो बट इट्स एक्चुअली अप्लाइड साइंस सो राज इज अप्लाइड साइंस वेन यू अपलाईट यू गेट रिजल्ट एंड अचीव अच्छा इसके साथ में एक और जैसे कि मेडिटेशन में म्यूजिक या संगीत क्या काम करता है उसके बारे में बताएं मेडिटेशन आई थिंक योर सोल नीड्स म्यूजिक कुछ क्रिएटिव uh, जो वेंट होते से डांसिंग हो गया सिंगिंग hmm -hmm. हो गया प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट हो गया ड्राइंग हो गया नो no? hmm -hmm. एक लाइक आई सेड जो माइंड है वो एक क्रिएटिव फैकल्टी uh, है hmm -hmm. और उसको वो जितना इनोवेट करेगी उसके लिए उतना अच्छा है और म्यूजिक भी एक ऐसी चीज़ है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअली में आपके एनर्जी लेवल्स जो आपकी बॉडी हैं उनको बढ़ाती है उनको इवन इट हेल्प्स टू हील म्यूजिक हेल्प मी हील सो मेनी टाइम्स एंड आई लव डांसिंग देर वॉज अ टाइम एंड आई वॉज सो सिक नो मेडिसिन वर्क बट आई एन इट्स ट्रू स्टोरी आई डांस फॉर वन आवर एंड आई वॉज नेक्स्ट डे आई वॉज ऑल Well, <laughs> and it is not not a made-up story. Trust me. <laughs> so, healing power music that that there are are times when you you able to to maybe you know you're just tired. Just tired. listening to that soothing sound, sound of frequency can फ्रीक्वेंसी कैन हेल्प यू अचीव दैट कामनेस दैट सरिटी अजीब सी कहते uh, ना उसकी एक शांति की महसूसता होती है अच्छा mm -hmm. uh, सीमा मैं जैसे डांस एंड म्यूजिक की बात हो रही है तो एक आध गोन गुनगुनाइए बहुत सारे हैं ऐसे ये एक्चुअली में जब बोला जाता है तब याद नहीं आता है कौन सा गीत है आ, जो मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा <laughs> नैनो से छल के प्यारो बा नैनो से छल प्यार पाए है सुख संसार रो बाबा पाए है सुख संसार निर्मल निर्मल किरण आती भाल से है सो भाग्य जगाती तिलक लगाती सदा विजय का शक्ति अनोखी है भर जाती प्यार से करे निहाल बाबा प्यार से करे निहार नैनो से भर से प्यारो बाबा नैनो से भर से प्यार पाए है सुख संसार पाएँ है सुख संसार थैंक थैंक यू यू बहुत बढ़िया सा गीत आपने सुनाया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जो बातें हमने की आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मेडिटेशन जो है आ, एक स्पेशल मेडिटेशन का जो सेशन है जिसके बारे में हमने अभी बातें की वो एक यूनिक चीज है हम सभी को सीखना है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज अपने आप को आपके नज़दीक में कहीं भी ऐसे ब्रह्म कुमारी सेंटर हो तो वहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को जिस तरह से सीमा जी ने अपने आप को अपग्रेड किया है और एडवांस जो चीज़ें हैं राजयोग का उसको उस लेवल तक उन्होंने काम किया है और उस एडवांस लेवल में भी उन्होंने मेडिटेशन का जो सेशन है वो अटेंड किया है तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने बताया कि मेडिटेशन का जो राजयुग का मुख्य आधार क्या है कि आपको सोचना आपके थॉट्स के ऊपर पूरा डिपेंड करता है और थॉट्स कैसे अच्छे होंगे इसके लिए सारा डाटा आपको मिलता रहता है और वो डाटा जो ज्ञान मुरली मूरली बताया उस चीज़ के ऊपर मंथन करके आप अपने अंतर आत्मा को और अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं तो सीमा जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज सभी लिसनर्स को ज़रूर कोट करें ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप लोग यू नो you know, जितना जि, जितना जुड़ सकें ब्रह्म कुमारी के साथ और राजो मेडिटेशन सीख सकें ट्रस्ट मी ये सिर्फ आपकी उन्नति के लिए ही है आपकी सुख शांति के लिए ही है आ, और यहाँ पर जो, जो मेन उद्देश्य है ब्रह्म कुमारी सेंटर का है विश्व कल्याण स्व कल्याण द्वारा विश्व कल्याण तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ इफ़ यू गैट एन ऑपरचुनिटी प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट सेंटर एंड लर्न राज एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू एंड ओम शांति थैंक यू सर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत बातें आपने बताया अपने एक्सपीरियंसिस को शेयर किया मेडिटेशन भारत का जो प्राचीन राज्यों योग है जिसका आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं उसे अपने लाइफ में आपने अप्लाई किया है तो एक लाइफ जो राज्युवा का है उसको आप जी रहे हैं इसलिए आपसे जो भी बातें सुनते हैं ऐसे लगता है हाँ ये करना चाहिए ऐसे अंदर से फीलिंग आता है तो निश्चित तौर पे हमारे सभी लिस्नर्स भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और आने वाले समय में वो भी इस राज्यों के बारे में जानेंगे और अपने लाइफ में उसको इंक्लूड करेंगे ऐसी मैं आशा के साथ इसी के साथ हम लोग चाहेंगे इजाज़त सभी लिस्नर्स को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं एंड थैंक यू सीमा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी मंगल कामनाएं थैंक यू आप सुनाए हैं प्यारो बाबा मैनु से पाए आए है सुख संसारो बाबा पाए हे सुख संसार निर्मल निर्मल किरण आती भालते है स्वाभाग्य सजाती तिलक लगा I <muchas> know. falha oh.